और जब सूरज अपने उतार पर होता है तो पृथ्वी पर सर्वाधिक बीमारियां होती पृथ्वी पर 45 पैतालीस साल बीमारियों के होते हैं और 45 साल कम बीमारियों के होते हैं नील ठीक 4000 वर्षों में हर 90 वर्ष में इसी तरह जवान और बूढ़ी होती रही जब सूरज जवान होता है तो नील में सर्वाधिक पानी होता है वो पैतालीस वर्ष तक उसमें पानी बढ़ता चला जाता और जब सूरज ढलने लगता है बूढ़ा होने लगता है तो नील का पानी नीचे गिरता चला जाता है वो शिथिल होने लगती है और बूढ़ी हो जाती है। आदमी इस विराट जगत में कुछ अलग थलग नहीं है इस सबका इकट्ठा जोड़ है अब तक हमने जो भी सृष्टम घड़ियां बनाई हैं वो कोई भी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 और अगर कोलंबस ने पहली खोज नहीं की तो अमेरिका बार बार क्यों खो गया तो ऑस्कर ने मजाक में कहा कि कोलंबस ने पुनः खोज की है ही रीडिस्कवर्ड अमेरिका इट वाज डिस्कवर्ड सो मेनी टाइम्स बट एवरी टाइम अप। हर बार दबा के इसको चुप रखना पड़ा क्योंकि उपद्रव बार बार अप महाभारत